वायु पुराण का 79वां अध्याय प्रारंभ श्राद कल्प ऋषि बोले हे सूत जी अब मैं आपको उन ऋषियों की जो बातें और रह गई हैं श्राद के विषय उनको और सुना दीजिए सूत जी बोले हे ब्राह्मणों अब मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ अब आप सब ध्यान मग्न होकर सुनिए मैं आपको ब्राह्मणों के विषय ब्राह्मण लोग सभी जातियों में श्रेष्ठ और पवित्र माने जाते हैं किंतु इतने पूज्य होने पर भी देव और पितरों के कार्य में ब्राह्मणों की परीक्षा ली जाती है विद्वान पुरुष अनजाने ही ब्राह्मण की श्राद्ध कर्म में परीक्षा ले लेते हैं सिद्ध मनुष्य ब्राह्मण का वेश धारण करके पृथ्वी पर घूमते रहते हैं इसी कारण अपने द्वार पर आए हुए अतिथि का हाथ जोड़कर स्वागत करना चाहिए इसके बाद पैर धोने के लिए जल देना चाहिए तथा पुनः भोजन खिलाकर संतुष्ट करना चाहिए योगी देवगण भी नानारूप धारण करके पृथ्वी पर घूमा करते हैं अतिथि ब्राह्मण को केवल दूध देने से ही � जो घी दान करने से नेत्रों की ज्योति प्राप्त होती है और 16 दिन में पूर्ण होने वाले यज्ञ के फल के समान फल मिलता है अतिथि को मधु देने से अतिरिक्त जो यज्ञ का फल प्राप्त होता है जो मनुष्य अतिथि ब्राह्मण को श्रद्धायुक्त सभी प्रकार के भोजन से संतुष्ट करके उसका स्वागत करता है वह सभी यज्ञों के फल को प्राप्त करता है क्योंकि आए हुए ब्राह्मण का अतिथि सत्कार सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाला है जो मनुष्य श्राद्ध कार्य में आए हुए अतिथि का निरादर करता है उसे देवता लोग इस प्रकार छोड़ देते हैं जिस प्रकार की हवन करने पर नीचे गिरी हुई देवता पितरगण और अग्निदेव इन ब्राह्मणों में स्थित होकर श्राद्धों में भोजन करते हैं ये अतिथि श्राद्धों में अनादर पाकर उस श्राद्ध करने वाले मनुष्य को जला देते हैं और ये अपना आदर पाकर उसके सभी मनोरथ को पूर्ण कर देते हैं अतः हमेशा अपने द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए सन्यासी, गृहस्थी बालक गण लोक से दुखी रहने वाले तथा विरागी गण और यति इन सभी को अतिथि समझना चाहिए जो मनुष्य किसी वस्तु की मांग करने के लिए अपने द्वार पर आए हैं उसे भी अतिथि जानना चाहिए जो मनुष्य बिना किसी मतलब के अपने द्वार पर आए उसे भी अतिथि ही समझना चाहिए अतिथि का अतिथि श्रेष्ठ वह योगी है योगी के समान परम पवित्र पुण्यदाई माना जाता है वास्तव में वही सच्चा अतिथि माना जाता है जो कठोर ना हो अधिक संतान वाला ना हो विद्वान हो शुभ आचरण करने वाला हो तथा नीच विचार वाला ना हो जो मनुष्य भूले भटके को भूखे मनुष्य को प्यासे तथा थके हुए को Bhojan Khyilathe Hain Ves Manushe Yagyake Phal Ke Saman Phal Ke Prap Karate Hain Bhragutungus Saraswati Nadi Gangaji Mahanadhi Or Anyan Nadiyo Me Isnan Karne Se Manushe Ke Sabhi Paap Chhut Jate Hain Or Ves Swarg Ke Prap Karate Hain Gher Me Kisih Ki Mirti Hone P Brahmano Ko 10 Rata Ka Sutak Laga Or 6 Trio Ko 12 Rata Ka Sutak Laga Tathah Veshya Ko 15 रात तक का सूतक लगता है शूद्रों के 1 महीने तक का सूतक लगता है अतः शूद्र 1 महीने के बाद शुद्ध होते हैं सभी जाति की रजस्वला स्त्री 3 दिन में शुद्ध होती है रजस्वला स्त्री कुत्ता चंडाल नंगे और मुर्दों के ले जाने वाले व्यक्ति के छूने पर स्नान करके शुद्ध होना चाहिए वस्त्रों सहित मिट्टी से बार बार इस्नान करके शुद्ध होते हैं। मेधून करने के बाद भी इसी प्रकार इस्नान करके शुद्ध होना चाहिए। मनुष्य को दोनों हाथों को मिट्टी से धोकर सोच करना चाहिए। विद्वान पुरुष को अपने दोनों हाथों को जल से धोकर पुनः मिट्टी लगाकर सब शरीर में इस्नान करना चाहिए। फिर दो बार मल द्वार पर मिट्टी लगाकर फिर एक बार मिट्टी लगानी चाहिए तीन बार मिट्टी लगाकर हाथ धो लेने चाहिए पैर धो लेने चाहिए सभी जाति के मनुष्यों के लिए शोच के इसी प्रकार के नियम माने जाते हैं अब मैं आपको ग्रहस्त आश्रम के मनुष्यों के लिए जो शोच के आचार हैं उनको बतलाऊंगा ग्रहस्� तीन बार दोनों हाथों में मिट्टी लगाकर धोने चाहिए ए पवित्र हाथों में 15 बार मिट्टी लगाकर धोने चाहिए मलद्वार को मिट्टी लगाकर धोना चाहिए सड़क पर पैदल चलने पर भी घर जाकर घर आने पर पानी से धोकर साफ करना चाहिए बिना पैर धोकर आचमन करने से मनुष्य को पाप लगता है हाथ पैर को धोकर जल का बर्तन नीचे रखकर आचमन करना चाहिए फिर श्राद्ध के निमित्त सभी वस्तुओं को जल से छीटे मारकर शुद्ध पवित्र करने चाहिए श्राद्ध या यज्ञ की सभी वस्तुएं फूल तुरन्त और हवन की सामग्रियों को जल से छीटे मारकर पवित्र करें श्राद्ध कर्म में यदि देव पूजा के कार्य में सभी वस्तुओं को जल से धोकर काम मिलानी चाहिए वेदी में उत्तर दिशा की तरफ से लानी चाहिए और दक्षिण दिशा की तरफ से समाप्त करनी चाहिए देवता और पितरों के शुभ कार्य में दोनों हाथों से पृथ्वी पर पीली सरसों अथवा काली तिल बिछाने चाहिए जो मनुष्य भूख से पीड़ित तथा नींद से पीड़ित मल मूत्र का त्याग करने वाले हैं अथवा थूकने वाले हैं वे अपवित्र माने जाते हैं इसी प्रकार भोजन करके कपड़े पहनकर अनजाने में बिना जने उही भोजन करना चंडाल का छूना और पैर को ना धोकर भोजन करना इत्यादि इन सभी बातों से मनुष्य अपवित्र माना � विद्वान पुरुष को उत्तरपूर्व के पूर्व स्थान में बैठकर उत्तरपूर्व की तरफ मुंह करके दोनों हाथों और दोनों पैरों को धोकर घुटनों के बीच में हाथों को रखकर बैठे और यज्ञ अथवा श्राद की वस्तुओं को धोवे उसी समय इंद्रियों को वश में रखकर जीन घुंट जल को पिए और दो बार मार्जन करके वस्तुओं इनके बाद आचमन कर उसे जो मनुष्य इस प्रकार आचमन करते हैं उसके सभी कार्य सफल और सिद्ध होते हैं जो नाश्तिक मनुष्य बिना आचमन करके शुभ कार्यों को करते हैं उनकी सारी क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं भू के ब्राह्मण को कभी खोटे वचन नहीं कहना चाहिए उस समय उसका आदर पूर्वक जो कुछ दिया जाता है वह श्राद में विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और मेहनत से पैसा कमाने वालों का एकांत प्रेमी का लज्जाशील व्यक्ति को खूब अच्छी तरह से भोजन पकाकर पेट भरकर श्रद्धा सहित खिलाना चाहिए जो मनुष्य श्राद में चंडाल तथा अन्य नीची जातियों को भोजन खिलाते हैं वे ब्रह्म अथवा दुरात्मा जो मनुष्य एक ही लाइन में ऊंचे और नीचे भमड़ों को बैठाकर भोजन खिलाते हैं वे भी पाप के भागी होते हैं जो पवित्र ब्राह्मण चारों वेदों का और महाभारत का पाठ करता है उसको श्राद में यथा योग्य स्थान देना चाहिए इसके बाद जो ब्राह्मण तीनों वेदों का पाठ करे उसको स्थान देना चाहिए उसके बाद में दो वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को स्थान देना चाहिए तथा इसके बाद एक वेद के पाठ करने वाले ब्राह्मण को स्थान पद देना चाहिए पंक्ति से पवित्र जो पंक्ति पावन ब्राह्मण है वे इस प्रकार हैं वेद के छह रूप के पाठ करने पर विन्युयियोग प्रायण सभी शास्त्र में स्व और सदा घूमने वाले पांच तरह के ब्राह्मणों को पंक्ति पावन मानना चाहिए इनके बाद नच्ची केता की तीनों विधवाओं के जानने वाले तथा धर्म शास्त्र के ज्ञाता ब्राह्मणों को भी पंक्ति पावन मानते हैं बृहस्पति जी के शास्त्र के ज्ञाता को भी पंक्ति पावन पुकारते हैं ये सभी ब्राह्मण पंक्ति पावन कहे जाते हैं जो ब्राह्मण मनुष्य किसी श्राद्ध कर्म में निमंत्रित होकर स्त्री के साथ संभोग करता है उसके पितरगण उसी के मांस का भोजन करते हैं तथा उसके वीर रिपर्स होते हैं